recording is noted. Alejandro a साधन दीपिका में पिछली बार अद्विजों को किस तरह से अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए इस बात का निरूपण हुआ उसके बाद त्रिजनों को किस तरह से भव्य भजन करना चाहिए ये अठहत्तरवीं कार्य का से और कच्चिया सेवी का रिका का पुष्प है इसका पुनरावर्तन भी हम एक बात कर अब जो आगे का विषय है वो भगवत सेवा का दैनिक और उत्सव का क्रम हमारा कैसा होना चाहिए वहां से एक नया प्रकरण आरंभ करते हैं इसमें भगवत स्वरूप के प्रकार सेवा का प्रकार भगवत स्वरूप की प्रतिष्ठा का प्रकार उनकी शुद्धि का और स्वरूप को भगवत स्वरूप को कहां से प्राप्त करना इन सब विषयों पर आपका आगे निरूपण होगा इसमें छासीवी कारिका का अब आरंभ करते हैं चित्रमूर्ति रवैज्ञानाम पराधीतात्म शुचिश्लक्षमच्यादत्ताजेर तीर्थ तोयर्जंत्र संस्कृता सुमनोहरा लघ्वीमें मूर्तिम मूर्ति यथालचारक यद कार्य आ गया कहते हैं सूची ही यानी पवित्र और लक्षणाम सुकुमार जो जिनके अंग प्रत्यंग सुदूल हो दर्शन में हमें आनंद प्राप्त हो ऐसी ऐसी अति सुंदर मूर्ति उसे हमें भगवत स्वरूप अपनी सेवा में पधराना चाहिए ये भगवत मूर्ति गुरु हमें पधरा कर दें ये भी एक प्रकार है परंपरा में अन्य प्रकार ऐसा भी है कि कोई भगवत मूर्ति हमें स्वयं प्राप्त हो जिससे वो क्षत्राणी के प्रसंग में आता है कि उनको जल भरने गए और चार भगवत स्वरूप नदी में से उनको प्राप्त हुए ऐसे कई दृष्टांत हैं वो स्वयं लभधाम का क्रम है जिसमें प्रभु स्वयं उनके माते उनकी सेवा नीता करने के लिए पधारे हैं ये भी प्रकार है ऐसे भगवत स्वरूप को घर में पधरा उनका भजन यानी उनकी सेवा करनी चाहिए प्रथम बार जो भगवत स्वरूप हमारे यहाँ पदार्थ हैं तब उसका टेक्निकल डिफिकल्टीज यू मे नॉट हियर एवरी वन ऑन दू विली प्रॉमटेड वन दिंस इज वी जो प्रथम प्रथमवार हम भगवत स्वरूप को घर में पधराते हैं वो गुरु के द्वारा भी पधारे पधराए जाते हैं पुष्टि मार्गीय रीति से और मर्यादा मार्गीय रीति का शास्त्रीय क्रम तो प्रसिद्ध है ही जहां पर जो पूज्य मूर्ति है उनकी प्रतिष्ठा शास्त्री मंथो से शास्त्रीय विधि द्वारा बताई गई में वो क्रम हमारे यहां इसलिए मान नहीं है या स्वीकार्य नहीं है क्योंकि की जो सेवा है वो वैदिक विधान से या शास्त्रीय विधान से नहीं है पर स्नेह मर्यादा है वैदिक विधि से पूजा या सेवा का क्रम हो तब उसकी प्रतिष्ठा वैदिक रीति से होनी चाहिए अगर वैदिक अधिकार नहीं है या वैदिक विधि से हम सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं तब प्रतिष्ठा भी उस विधि से करना ठीक नहीं इसलिए श्री रुप्रिया जी आज्ञा करते हैं तीर्थ तो यही निज़े ही निजी ही मंत्र ही संस्कृान जो भगवान मूर्ति है उनको श्री यमुना जी गंगा जी आदि जो भी तीर्थ का जल हो जिसे उपलब्ध हो ऐसे पवित्र जल से उनका अभिषेक होना चाहिए इसी तरह निजी मंत्र ही निज मंत्रों से निज मंत्र का मतलब जिस संप्रदाय के अनुसार हम भगवत भजन कर रहे हों या करने वाले हों उस संप्रदाय में स्वीकृत जो मंत्र हों उनसे क्योंकि शास्त्र में भी शैव शाक्त, सौर वैष्णव ऐसे भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं उपासना है। उसमें अगर कोई शक्ति की उपासना करना चाहता है तब शाक्त तंत्र या जो शास्त्र पुराण है उसमें निरूपित जो मंत्र हैं उन मंत्रों का विशेष प्रयोग उस मूर्ति की प्रतिष्ठा और पूजा में किया जाता है अन्य मंत्र होते हैं तब भी उन शास्त्रीय मंत्रों का विनियोग न होकर शक्ति संबंधी जो मंत्र हैं उनका प्रतिष्ठा विधि में उपयोग होता है इसी तरह अगर कोई शिव की उपासना करता जाता है तब शिव संबंधी मंत्रों का प्रतिष्ठा में उपयोग होता है वहां वैष्णव शास्त्र का नहीं होता संप्रदाय तो के भेद से शास्त्र में प्रतिष्ठा विधि में मंत्रों के विनियोग में भी अंतर होता है और अगर स्वतंत्र प्रणाली है वापना की शास्त्रीय प्रणाली नहीं है तब फिर संप्रदाय में जिन मंत्रों को मान्य किया गया हो उन मंत्रों से स्वरूप की प्रतिष्ठा होनी चाहिए इसलिए श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि निज मंत्रों से उस मूर्ति का संस्कार करना चाहिए ये संस्कार करने का मतलब है वो पूरी विधि उनके जो श्री विग्रह होता है प्रभु का उसकी आदिभूति की शुद्धि होती है आध्यात्मिक की शुद्धि भी होती है और आदि देवी की ये जो तीनों तरह की शुद्धि और उसमें जो भाव की प्रतिष्ठा ये सब मिलाकर जो पूरा क्रम होता है उसे संस्कार कहा जाता है और कुट्टी मार्गी भगवत स्वरूप को पुष्ट कराने की जो प्रणाली है वो शलनाथ रोग शुभ साई जी के द्वारा वो विरचित है और उसमें आरंभ में भगवान मूर्ति को पट वस्त्र के को बिछाकर उसे पुष्प से पुरुषोक्ष से उनका रोक्षण होता है ये सबसे आरंभ उपक्रम हो होता है उसके बाद पंचांग स्नान होते हैं उसके बाद अभ्यंग और अभ्यन के बाद जन्माष्टमी में जिस तरह से प्रभु के वस्त्रण धराये जाते हैं उस तरह से पाठोत्सव के रूप में या जन्माष्टमी के रूप में जो वस्त्र श्रृंगार का क्रम है वो उस दिन गुरु को करना चाहिए और वो क्रम हो जाने के बाद ठाकुर जी को जब सिंहासन पर पधराते हैं तब जिन प्रतिष्ठा की जाने वाली जो मूर्ति है उनके हृदय का करके तगद पंचाक्षर मंत्र का उच्चार किया जाता है और ठाकुर जी के चरणार्विण में तुलसी समर्पण होता है उसके बाद भागवत के जन्म प्रकरण से लेकर और फल प्रकरण तक के जो विशिष्ट भागवत के मंत्र हैं उनका पाठ करते हुए उनमें जो भावना प्रकट की गई है उस भावना को तो प्रभु में स्थापित किया जाता है यानी मेरे अब ये जो भगवत स्वरूप है वो वही है जो श्री नंदराय जी के यहाँ जिनका प्राकट्य हुआ है उसके बाद में प्रभु ने जो जो भी लीलाएं वृज में भक्तों के उद्धार के लिए की है वो सभी लीलाओं का स्मरण करते हुए जहाँ जहाँ भी भक्तों के ऊपर प्रभु ने विशेष कृपा की है उन सब का स्मरण करते हुए वो मंत्रों का वहाँ पाठ होता है और उसके बाद बाल भोग और उत्सव भोग ये धराकर और अंत में चून की आरती ये क्रम पूरा पुष्ट करने की विधि में बताया गया तो इसमें जो मंत्रों का प्रयोग है वो निजी मंत्र ही ये निज मंत्र है ये मंत्र और सब जगह जो प्रतिष्ठा होती है मानव की कोई वैष्णव संस्थाएं में मर्यादा मार्ग में कोई लक्ष्मी नारायण या विष्णु या कोई प्रीकम राय जी या द्वारकादी ऐसे मर्यादा मार्ग में कई मंदिर हैं ऐसे मंदिरों में प्रतिष्ठा होने पर इन मंत्रों का प्रयोग वहां होता हो ऐसा कोई शास्त्रीय प्रकार नहीं है श्री गोसाई जी ने उसकी मार्गी प्रणाली से जिन भगवत स्वरूपों को पुष्ट करना है उनके लिए ये प्रतिष्ठा विधि बताई उसे यहां निज मंत्र समझना चाहिए इन मंत्रों से जो संस्कृत मूर्ति जिसका संस्कार हुआ है ऐसी मूर्ति जो सुमनोहर होती है यानी हमारे मन को जो हर लेने वाली मूर्ति अब वो मूर्ति का आकार कितना होना चाहिए उसके बारे में गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि मूर्ति लघवी होनी चाहिए यानी छोटे कद का ये दोनों ही बातें हैं कि जो घर में भगवत सेवा करता है वो अपनी अनुकूलता के अनुसार गृहस्थी को निभाते हुए करता है अगर बहुत बड़े भगवत स्वरूप उसके माथे बिराजते हो तो कई दूसरी समस्याएं आती है जैसे अगर किसी में आर्थिक रूप से वो इतना समृद्ध न हो और उसके मन में ये हो कि मेरे ठाकुर जी के मैं अच्छे अच्छे श्रृंगार सिद्ध करवाऊ ऐसे अच्छे सुंदर वस्त्र पर रूप इतने बड़े हो, तो एक माला में उसका जो द्रव्य का खर्च होता हो वो खर्च उतना हो जाए कि वो दो दूसरी माला सिद्ध ही न कर पाए था। पर ठाकुर जी छोटे बनकर उनके यहां पधारे हैं तो एक माला में से वो दस माला पर सकता है इसी तरह अवस्था हमारी बड़ी हो जाए या शरीर में कोई ऐसे विकार आ जाए बड़े भगवत स्वरूपों को पधराना और सेवा में पहुंचना वो कठिन हो जाता है कभी ठाकुर जी को भी परिश्रम पड़ जाने की संभावना रहती है भगवत स्वरूप छोटे हों तो बड़ी अवस्था हो तब भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कभी प्रतिकूलता में हमारे बातें विराज से ठाकुर जी को कहीं पधराना पड़े तो बड़े स्वरूपों को खुद की व्यवस्था से ही पधार सकते हैं स्नान चौकी श्रृंगार की चौकी बिराजने का सिंहासन ये सब उनका अपना हो ही तभी वो विराज सकते हैं ऐसी व्यवस्था में कोई और जगह न हो तो बाहर ठाकुर जी का सिद्ध नहीं रहता पर लालन जैसे छोटे स्वरूप तो कहीं भी बिराज सकते हैं उसमें कोई दुविधा कहीं नहीं रहती तो इन सब कारणों को लेकर दूसरा ये है कि बड़े स्वरूप हों तो हम मुखारविंद का दर्शन करते हो तो चरणार्विंद के नहीं होते हैं चरणार्विंद का कहें तो मुखारविंद के नहीं होते हैं छोटे स्वरूप होने पर एक ही दृष्टि में पूरे श्रीयंग का दर्शन हम कर सकते हैं तो इन सभी दृष्टि से श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि भगवत मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए पुराना और तंत्रास्त्र में भी ये कहा गया है ये श्री गोपीनाथ जी भी आगे करते हैं कि शास्त्र में भी यही कहा है कि जो व्यक्ति घर में सेवा या पूजा करना चाहे उसके यहां उसके एक वेद से अधिक बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए शास्त्र में भी उसकी ये गाइडलाइन दी गई है अब क्या है कि इन दिनों कुट्टी मार्ग में प्रभु अपने सेवा में पधारें और सुख दें उसके बजाय लोगों को अच्छे दर्शन हों इस दृष्टि से ये क्रम चला है कि बड़ी से बड़ी स्वरूप वो इसलिए कि वो अपने में मेरी माँ से बिरा जाए ऐसी भावना उसमें नहीं है लोगों को सुख देने की नयन सुख हो ऐसी दृष्टि से होते हैं इसलिए वो एक अलग क्रम चला है जो श्री गुपिनायक जी आज्ञा करते हैं उससे ये विपरीत बातें। है पदनाभ दास जी का प्रसंग हम देखते हैं तो ठाकुर जी इतने बड़े स्वरूप में प्रकट हुए तब भी महाप्रभु जी ने ये विनती की कि आपका सेवक आपकी सेवा कर सके उतने आप हो तब तो सेवा संभव है इतने ताड़ जैसे बड़े होंगे तो आपकी सेवा कौन कर पाएगा तो महाप्रभु जी ने विनती की तब ठाकुर जी ने भी अपना कद छोटा कर दिया ये बिल्कुल वही प्रकार था जैसे देवी जी के सन्मुख ठाकुर जी प्रकट हुए तब शंकर चतुर्गदा चतुर्भुष चतुर्भुज ऐसे स्वरूप से और पीछे गोद में पधार गए भगवत स्वरूप जिनकी सेवा करनी है वो स्वरूप छोटे ही होने चाहिए तो महाप्रभु जी को तो कितनी सरलता थी कि तीन तीन बार आपने भारत का भ्रमण किया छोटे से ठाकुर जी उनके गले में ही छोटे से संपुट में विराज सकते थे तो कहीं जाने में कोई समस्या नहीं और उसके स्थान पर अगर बहुत बड़े स्वरूप हों तो वो तीन भ्रमण आधा होकर रह जाए संभव ही नहीं उतना कर पा श्रीनाथ जी के प्राकृतिक वार्ता में और उनकी पढ़े तो हमें पता चलता है कि कितनी तकलीफ हुई थी व्रज से मेवाड़ तक श्रीनाथ जी को पधरा लाने में अब इतने बड़े स्वरूपों को तो सहज बात है कि उनको छुपाना भी मुश्किल है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पधराना भी बड़ा मुश्किल है पर यही बात अगर नवनीत जी के बारे में सोचें तो बहुत तो फर्ज हो गए जेब में भी पधार जाए तो पता भी नहीं चलेगा तो ये बात इन सब संदर्भ में सोचनी चाहिए तो लघ्वी में वो भवेश मूर्ति छोटी ही।, ही होना चाहिए भगवत अब ऐसे भगवत स्वरूप का जो भजन है वो यथवालब्धोपचारक कई ही भजे यथाल जो भी प्राप्त हो जाए उन पदार्थों से ऐसे भगवत स्वरूप का भजन करना चाहिए ये सामान्य प्रकार है अब जो इस तरह से भगवन मूर्ति का भजन करने में समर्थ न हो या अनाड़ी हो क्योंकि लालन मदन मोहन जी ऐसे जो स्वरूप हैं उनका उनकी सेवा करना यानी उनका वस्त्र धराना अलंकार धराना श्रृंगार धराना ये कुछ कुशलता और सौंदर्य शास्त्र की थोड़ी बहुत सूझबूझ के अंदर हो वो ही कर सकता है जोकर बना देता है तो अगर इतनी कुशलता हमारे भीतर है ऐसी हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी ऐसी समय की अनुकूलता है परिवार भी अनुकूल हो तब तो ऐसे भगवत स्वरूप हमारे माथे विराज़े तो उनको परिश्रम न हो आनंद भी आए पर अगर ऐसा ही स्थिति न हो तो श्री गोपीनाथ जी कहते हैं कि चित्रमूर्ति की भी सेवा की जा है श्री गोपीनाथ जी ने कहा कि जो पराधीन हो और जो अविक्य हो जिनके अंदर इतनी सूझबूझ नहीं है या जो पराधीन है वो चित्रमूर्ति की सेवा करें तो चित्र स्वरूप में ठाकुर जी वस्त्र श्रृंगार आदि धरे हुए ही हमारे माथे विराज थे तो न तो वो ये कहते हैं कि मुझे वस्त्र धराव या आवरण धराओ भोजन तो हम अपने लिए करते ही है सिद्ध उसमें ठाकुर जी अलग से तो कुछ मांगते नहीं अब इतना ही करना है कि ठाकुर जी को जगाना है और हम जो लेना चाहते हैं वो ठाकुर जी को भूल करके लेना है इससे अतिरिक्त तो और कुछ तो जो पराधीन है उनके लिए और जो अनाड़ी है ऐसे लोगों के लिए ठाकुर जी तैयार होकर पधारते हैं इस भावना से चित्रमूर्ति की सेवा की जा सकती है ये बात इसलिए कही कि किसी के मन में ऐसी कोई शंका हो कि चित्रमूर्ति का भजन हो सकता है कि नहीं तो उसके लिए यहां को बिना की स्पष्टता की इस संबंध में कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि चित्रमूर्ति का मतलब कागज पर या वस्त्र पर रंग से चित्रकार द्वारा जो बनाई गई हो वो चित्रमूर्ति उसी को चित्रमूर्ति कहना चाहिए परंपरा में ऐसा आग्रह रहा है पर जो फोटोग्राफ हो या जो प्रिंटिंग प्रेस में जिसको प्रिंट की गई हो ऐसे जो भगवत स्वरूप है उनकी सेवा कम प्रचलित है यानी जो स्वरूप बदलाने वाले गुरु वर्ग हैं वो भी ऐसा आग्रह रखते हैं कि कलम से चित्रित की गई हो ऐसे ही भगवंत मूर्ति चित्र मूर्ति सेवा में पधरानी चाहिए प्रिंटेड या फोटोग्राफ तो नहीं पधराना चाहिए और सेवा करता भी जो पुराने लोग हैं उनके मन में भी ऐसी ही ग्रंथि है ये केवल भावनात्मक बात है इसमें कोई शास्त्रीय निषेध हो या परंपरा में निषेध हो ऐसी कोई बात नहीं है संप्रदाय में भी इस विषय में कोई ऐसा कहीं कहा नहीं गया है जिस समय जो उपलब्ध था उसको स्वीकार किया गया है जहां शास्त्र विरोध न हो तो प्रिंट प्रिंटिंग के साधन पुराने समय में नहीं थे तो उसके बारे में वहां उल्लेख नहीं हुआ है चित्रकारी के साधन से, तो चित्रकारी चित्रमूर्ति के लिए शास्त्र में लेख्या शब्द है मूर्ति के कई प्रकार जो वर्णित हुए हैं उसमें भागवत जी में ही ये आता है तो उसमें जो एक मूर्ति का प्रकार है वो लेख्या है यानी लेखिनी कलम पेन पेंसिल उससे जिसको चित्रित किया गया है ऐसी मूर्ति और वो मंत्र मूर्ति भी होती है उसमें ये आवश्यक नहीं है कि भगवत स्वरूप का जो द्विभुत चतुर्मु जैसा आकार हो ऐसा ही आकार कागज पे चित्रित हो ऐसा जरूरी नहीं है कागज पर जैसे मंत्र होता है वह नाम नाम मंत्र। नाम मंत्र वो महाप्रभु जी कई अपने शिष्यों को सेवा में पधराते थे पंचाक्षर ऐसा वर्णन आता ही वो सब शेख्य मूर्ति या चित्र मूर्ति बन जाती है इसी तरह तंत्र शास्त्र में अब जो जो तत्व देवताएं उनका यंत्र का स्वरूप भी बतलाया गया है अखबारों में जो पढ़ते हो तो, तो देखा होगा लक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र और फलाणा यंत्र डीकड़ा यंत्र तो वो भी सब यंत्र है वो वो कागज कलम से भी किए होते हैं तैयार ऐसे भी होते हैं और कोई धातु के ऐसे टुकड़े हो उसके ऊपर भी वो उत्टंकित होते हैं वो दोनों तरह के अगर वो धातु के हो धातु तो मूर्ति के रूप में गई जाती है और चित्रित हो तो चित्रमूर्ति के रूप में वो कहा जा सकता है ऐसे श्री महाप्रभु जी का यंत्र चेन्नई में भी रास्ता है बदरात में मधुसूदन जी के यहां तो वो भी हो सकता है तो यहां इतनी बात समझाई गई कि अगर कोई अभिज्ञ न हो पराधीन न हो तो जो छोटी ऐसी मूर्ति जो सुंदर सुमनोहर हो जिसके स्नान श्रृंगार आदि हम करा सकें ऐसे भगवत मूर्ति को तीर्थ जल से और सांप्रदायिक मंत्रों से उसको संस्कृत करके हमें जो उपलब्ध उपचार हो उससे उसकी सेवा करनी चाहिए वो मूर्ति गुरु के द्वारा भी बधाई गई हो सकती है और वही होती है वो सेवा करता को स्वयं भी प्राप्त हो सकती है जो भी आगे बात कहेंगे तो ये इसमें कोई प्रश्न है समझ में आ गया विषय हाँ यंत्र होता है वो जो तंत्र शास्त्र है देवता शास्त्र है, उसमें हर देवता के यंत्रों का स्वरूप भी बदलाया गया है वो एक खास तरीके एक ऐसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न होती है रेखा से बनाई हुई उन पैटर्न को पीछे एक बार या तो धातु के पत्र के ऊपर उसको उटंकित करते हैं या कागज पर कलम से भी उसको रेखांकित करके और फिर उसमें मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है वो जो यंत्र होता है वो फिर मूर्ति का कार्य करता है पूजन का अब ये जो प्रकार बताया गया है इसमें कहीं भी शास्त्र में कही गई प्राण प्रतिष्ठा इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है तो जहां प्राण प्रतिष्ठा न हुई हो ऐसी मूर्ति को तो अचेतन जड़ माना जाता है और प्रतिष्ठित मूर्ति की सेवा पूजा करना शास्त्र में अपराध भी कहा गया है तो इसका क्या समाधान उसके बारे में अब श्री गोपिनाश जी आगे आज्ञा करते हैं कि नात्र प्राण प्रतिष्ठादि व्यापकवाद अजीवत स्ना शुद्ध्यर्थमेवित शब्दार्थमी तदगुरु अत्र यानी ये कु संप्रदाय में प्राण आदि न प्राण प्रतिष्ठा आदि जो शास्त्र में कही गई विधि होती है वो नहीं की जाती क्यों नहीं की जाती है व्यापक स्वाद अजीवतः क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो दूसरा भगवान कैसे हैं अजीव है यानी हम सब जीव हैं और भगवान तो सर्वसमर्थ ईश्वर है इसके कारण भगवान सभी जगह होने के कारण जहां ये मेरा सेवित स्वरूप है ये मेरे सेव्य भगवान है आराध्य है ऐसी भावना भक्त की और गुरु की दोनों की हो जाती है तो भगवान तो वहाँ ही भगवान को कहीं आना जाना तो नहीं भगवान उस भाव की प्रतीक्षा केवल करते हैं कि देवा करने वाले में वो मनोभाव है या नहीं इसी तरह जो स्वरूप को पधरा रहा है उसके मन में ऐसा भाव है कि नहीं ये ईश्वर है अगर वो है तो भगवान है नहीं इसके कारण यहाँ शास्त्र में कही गई जो प्रतिष्ठा की विधि है वो करना आवश्यक नहीं माना गया इतना कहते हुए भी गोपीनाथ जी बरैद मार गए <laughs> ये हमारे बुद्धि के करने की अच्छा तब फिर ये क्यों आग्रह रखा गया कि गुरु दत्ता गुरु के द्वारा पधराई गई मूर्ति होनी चाहिए तीर्थ जल से उसको स्नान कराना चाहिए निज मंत्रों का वहां उच्चार करना चाहिए इन सब विधि की या औपचारिकता की क्या आवश्यकता है ये प्रश्न कहता है उसका समाधान करते हैं कि स्थान शुद्ध्यर्थ में वही सत्य शब्दार्थम अपनी सदगुरु हो ये जो भी कुछ आगे कहा गया कि ऐसी सुचिष्ठ लक्षणाम अपनी ऐसी मूर्ति को लधराओ लघवी मूर्ति को पधराओ गुरु के पास से पधराओ उनको तीर्थ जैसे स्नान कराओ निज मंत्र का उपचार करके उसको संस्कृत करो ये सब इसलिए कहा गया है कि वो स्थान की शुद्धि यानी जिस भौतिक पदार्थ से वो मूर्ति निर्मित है उसकी केवल शुद्धि का प्रकार है और शब्दार्थमी सद्गुरु सद्गुरु की आज्ञा लेना केवल इससे अधिक इसमें और कुछ नहीं होता है यानी इस विधि को करने से उसमें भगवान प्रविष्ट होते हो और न करने पर वहां भगवान न हो ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि तो भगवान तो व्यापक है व्यापक अजीव भगवान सर्वत्र है तो भगवान किसी के कहने से उस पदार्थ में आते हो और न कहने पर वहां भगवान नहीं हो ऐसा नहीं संभव है ये तो ब्रह्मवाद का मूलभूत सिद्धांत है कि वो व्यापक होने के कारण सर्वत्र हैं सर्वत्र है तो भगवान मूर्ति भी भगवान ही जो होता है वो केवल उनकी भौतिक शुद्धि है और सदगुरु की आज्ञा उसके की सामने हमारी एक प्रतिज्ञा की मैं इसे नंदन नंदन श्री कृष्ण मानकर सेवा में प्रवृत्त रहूंगा और पुष्टि मार्गी विधि के अनुसार ब्रह्म संबंध की प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांत रस्त में जो मुझे कहा गया है उसके अनुसार मैं उनकी समर्पण पूर्वक सेवा करूँगा ये जो सेवक है उसका एक वचन भी वहां लेना है बस इतनी बात है यही बात शास्त्र में जहां प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहां जो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्र में भी यही बात कही गई है कि ये जो प्रतिष्ठा है वो जो पूजा करने वाला है उसके मन में संतोष रहे केवल उसी के लिए ये की जा रही है अन्यथा इसमें ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर उस तत्व उसमें नहीं है और उसको प्रतिष्ठा की विधि से अंदर घुसाया जाता हो ऐसी बात नहीं तो मर्यादा मार्ग की जो प्रतिष्ठा विधि है वहां भी यही बात कही जा रही है इसीलिए श्री गोपीनाथ जी ने भी इसको यहाँ स्पष्टीकरण दिया तो स्थान शुद्धि और गुरु की आज्ञा लेना इतना ही यहाँ हेतु है आगे कवि जिस भगवत स्वरूप की हम सेवा कर रहे हों उनको अशुद्धि में स्पर्श हो जाए या जैसे श्री हरिराय महाप्रभु अपराध निरूपण ग्रंथ में बताते हैं कि अवैष्णव की दृष्टि हमारे सेव्य प्रभु पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ठाकुर जी छू जाते हैं और माप रू ऐ ऐसा कहते हैं कि अगर कोई अवैष्णव हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर जाए गलती से तो एक वर्ष की सेवा का फल नष्ट हो जाता है इतना बड़ा अपराध है इसलिए अगर ऐसा अपराध हो जाए तो अपन अपने ठाकुर जी को पंचामृत से शुद्ध करना चाहिए ये उसका प्रायश्चित है तो यही बात यहां भी गोपीनाथ जी आ सकते हैं कि अशुचित स्पर्श ने अशुचि यानी अशुद्धि अशुद्ध का स्पर्श हो जाने पर तस्या तथा पंचावृतरअपी होमेरदान संशोध्या वैदिकेन निजा भवत जैसे हम अपने बाल बच्चों को अशुद्ध हो जाने पर जिस जो विधि शास्त्रीय विधि लौकिक विधि से शुद्ध करते हैं इसी तरह हमारे भव्य स्वरूप को अशुद्ध का स्पर्श हो जाए तो पंचामृत होम दान ये जो शास्त्र में वैवेद में कही गई जो विधियां हैं उससे हमें उनको शुद्ध करना चाहिए और ये प्रसंग हमें श्रीमद भागवत में भी प्राप्त होता है कि जब ऊतना का उद्धार भगवान ने किया तो ऊतना जिस तीक्षसी का स्पर्श हो जाने के कारण यशोदा जी व्रजभक्तों और सबने मिलकर और ठाकुर जी को गोबर गौमूत्र से स्नान कराया कितने सब विधि मंत्र किए कितने दान पुण्य किए जिससे कि वो ऐसी डापी नहीं थी स्पर्श के कारण अशुद्धि आई हो वो अशुद्धि ठाकुर जी में से निकल जाए तो इसी तरह जैसे अपने बच्चों की शुद्धि हम करते हैं उसी तरह ठाकुर जी भी हमारे बालक के रूप में विराजते हैं तो अशुद्धि होने पर इसी विधि से ठाकुर जी की शुद्धि हमें करनी चाहिए अब देखो यहां वैदिक मंत्र दान होम इन सबका उल्लेख श्री गोपीनाथ जी करते हैं ध्यान से समझना प्रतिष्ठा विधि में कोई वैदिक विधि नहीं है शुद्धि में वैदिक विधि की गई है क्यों की गई है कि हम जिस वर्णाश्रम का पालन करते हैं हमारे घर में हमारे ठाकुर जी जो विराजते हैं वो हमारे वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेंगे हमारी आचार मर्यादा को पालेंगे तो हमारे घर का बच्चा जैसे हमारी आचार मर्यादा मर्यादा को पालता है उसी तरह हमारे घर के ठाकुर जी भी उसी मर्यादा को पालते हैं इसलिए ठाकुर जी को कुछ लेवल की शुद्धि तक पहुंचाने के लिए जो भी शास्त्र में कहा गया है वो उन्हें करना चाहिए आगे अब आ, तुम पूछ रहे थे कुछ बोलो मतलब मतलब वो वो वो प्रभु को शुद्धि का जो प्रकार है है तो हमारी संतुष्टि के लिए ही होता है ना हमने तो जैसे कहा कि जो प्रभु के शुद्ध करने के लिए जो कोई दृष्टि पड़ जाए या हमारी पवित्र अवस्था में हम ठाकुर जी को स्पर्श कर ले तो उन ठाकुर जी को पंचम स्नान वगैरह कराना तो वो तो हमारी संतुष्टि के लिए होता है ना संतुष्टि प्रभु थोड़ी अशुद्ध होती है प्रभु अशुद्ध नहीं होते हैं प्रभु जब हमारे घर बिराजते हैं तब हमारी भाव मर्यादा और हमारी आचार मर्यादा दोनों को स्वीकार करें इसलिए अगर ब्राह्मण के घर ठाकुर जी बिराजते हैं तो ब्राह्मण आचार का पालन करते हैं वैश्विक क्षत्रिय या शूद्र के यहां विराजेंगे तो उनकी आचार मर्यादा का पालन करेंगे तो अशुद्धि तो आती है ना इन्हें बंद करी दो वो जो आचार मर्यादा है जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है वार्ता जी में ठाकुर जी उनके साथ खेल रहे थे उस उस्ता समय उत्थापन का समय हुआ तो कोई भगवती देख गए कि ये मोना भंगी के साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं अब वहां से सीधे अंदर पधारेंगे मंदिर में तो तो मेन छू जाएगी तो वहां जो कुंड छुकुंडिया को विवाह ठाकुर जी को उन भगवती ने स्नान करवाया को जाने दिया तब यही प्रश्न खड़ा हुआ कि ब्रह्म कभी छूता है क्या ब्रह्म तो सभी रूप में है तब उन्होंने यह उत्तर दिया कि ब्रह्म नहीं छूता है पर मेढ छू जाती है जो मेन पालते हो आप जैसे मोना बंगी मानव की ठाकुर जी की सेवा करता होता तो उसके चुने से ठाकुर जी नहीं छूते और अगर मोना बंगी क्या विराज से ठाकुर जी का कोई यवन ले स्पर्श कर देता तब वापिस छू जाते तब मोहन मोना बंगी को भी पंचावृत कराने पड़ते रामदास जी के ठाकुर जी जैसे वो यवन चोर कर ले गया जब वापस पंद्राह होंगे तब उन्होंने भी पंचाम स्नान करके उनको शुद्ध कराया जैसे अपने यहां अब किसी का कोई स्पर्श नहीं हुआ है अशुद्ध का जैसे अंत्यज का पर जब ग्रहण होता है तब तो ठाकुर जी सबसे पहले स्नान करते हैं उसके बाद ठाकुर जी भोग अब वो ग्रहण की अशुद्धि या ग्रहण का सूतक ठाकुर जी भी पालते हैं कि नहीं अब हम ये कहें वहीं वहां भी हम यही कहें ईश्वर या ब्रह्म है वो ग्रहण से के सूतक से कैसे अशुद्ध होगा हमारी यहां पदार्थ है ठाकुर जी तो हमारी मर्यादा को पालते ठाकुर जी का दोनों ही रूप है एक तो भक्त के द्वारा जो भावित रूप और दूसरा उनका देव देव मर्यादा के विरुद्ध आचरण होने पर देव छूता है और भाव मर्यादा का अतिक्रमण होने पर भाव छू जाता है ठाकुर जी भावात्मक स्वरूप में वो छू जाता है तो कहीं ठाकुर जी देव रूप में हो पर भाव हमारा अगर ठाकुर जी के अनुकूल नहीं रहा तो वहां से जो भावनात्मक ठाकुर जी है वो चले जाते हैं जैसे हमें किसी के साथ जिनके साथ हमारा परिचय हो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा कोई झगड़ा हो अब ऐसे में उसके यहां कोई प्रसंग है झगड़ा हुआ है वो मैं और वही जानते हैं समाज नहीं जानता कोई प्रसंग आया सबको निमंत्रण दिया गया हमारे पास भी निमंत्रण आया अब जाना तो होगा क्योंकि हम पूरे गांव को ही नहीं कहना चाहते कि मैं का उसके साथ झगड़ा है तो हम वहां जाएंगे जब तो तटस्थ भाव से जाएंगे ऐसे मुंह बुला के बैठे कोई ऐसे मन में प्रसन्नता का भाव नहीं आएगा तो हमारी वो जो उपस्थिति है वो उपस्थिति कैसी होगी भावनात्मक उपस्थिति नहीं है केवल भौतिक उपस्थिति ऐसे ठाकुर जी भी ठाकुर जी की ये मजबूरी है कि सर्व रूप में है ब्रह्मरू हैं तो तो वो कहीं से भी एब्सेंट नहीं हो सकते हैं ये ठाकुर जी की समस्या है हम कहीं एब्सेंट हो सके चलो नहीं जाना है तो ठाकुर जी के लिए संभव नहीं है पर तो ठाकुर जी मुंह तो खुला सकते हैं भावनात्मक रूप से एबसेंट ठाकुर जी रह सकते हैं आया समझ में तो दोनों ही मर्यादाओं का हमें पालन करना होगा जहां पर शास्त्र मर्यादा का या देव मर्यादा का उल्लंघन होता हो वहां उस तरह से छूते हैं ठाकुर जी और वापस उसी तरह से उनकी प्रतिष्ठा पुनः की जाती है और भाव मर्यादा का अगर उल्लंघन होता है तो भाव की प्रतिष्ठा पुनः की जाती है वार्ता तो जी में दोनों तरह के दृष्टांत मिलते हैं यवन ले के छू जाने के बेशिया के मासिक के दिनों में सेवा करने में वीर बाई की प्रसूति में सेवा करने के वो सब देव मर्यादा के छुजाने के प्रकार है और भाव मर्यादा में कहीं कोई वैष्णव का अपराध हो गया कभी अहंकार हो गया कभी ठाकुर जी में लौकिक भाव हो गया जैसे वो शैया को बिगाड़ दिया सात दिन के लिए बनाकर सामग्री रखी थी एक ही दिन में आरोप गए ऐसे ऐसे सब जो प्रसंग आए उसमें भाव छू गया उनका ठाकुर जी ने बोलना बंद कर लिया तो जो जिस तरह की अशुद्धि हो उस तरह से उस अशुद्धि में से उसको पुनः स्थापित करना चाहिए अब इन दिनों में होम दान ये हमारे यहाँ नहीं रहा है कि जी के काल में ऐसा होता होगा कि अशुद्धि ठाकुर जी की हो जाने पर दान भी किया जाए होम भी किया जाए कोई अशुद्धि का पर केवल स्नान ही परंपरा तो में रहा समझ में आया शुद्धि करी पड़े आप, तो तो आप, तो आप शास्त्र में बताया कमें आपने फोलो करे शास्त्र पे कई समझाया हुए न मैं कि प्रश्न ये है कि हम पुष्टि मार्ग का अनुकरण करते हैं और ठाकुर जी के छो जाने पर शास्त्रीय विधि से उनको शुद्ध क्यों करना चाहिए पुष्टि मार्ग की विधि से क्यों नहीं की जा ये प्रश्न है इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ठाकुर जी की दोनों स्टेटस हैं एक देवरूप भी है ठाकुर जी का और दूसरा हमारा भक्त के द्वारा हमारे भावित हमारा स्नेह भाव है वो भी है तो देव जो रूप है वो तो शास्त्र से ही हमें पता चलाएगी ये देव है अगर शास्त्र नहीं कहता तो हम उनको देव थोड़ी मानते हैं अब वो देव है और उसके साथ साथ हमारा उस, उनके प्रति प्रेम भी है भक्ति भी है तो ये दो बात हो गई तो अब हमको दोनों ही निभाना होगा एक तो हमारे भक्ति भक्तिभाव कि मर्यादा है उसको भी निभाना होगा और एक उनको हम देव के रूप में मानते हैं उसे भी हमें निभाना होगा तो देव भाव को निभाने के लिए हमें शास्त्र को फिर से कंसल्ट करना होगा अब अशुद्धि है वो देव की अशुद्धि कैसे कैसे होती है वो तो शास्त्र ही समझाएगा अब ये कहा कि अशुचित स्पर्श ने अशुचि अशुद्ध पदार्थ का या व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर देव मूर्ति की शुद्धि करनी चाहिए अब ये तो शास्त्र ही कहेगा अशुद्धि का प्रकार शास्त्र से जानें, ये तो फिर कैसे बैठेगा इसलिए ऐसी अशुद्धि हो जाने पर भाव की जब कोई मर्यादा टूटती है तब शास्त्रीय विधि नहीं होती है बाई ने सात दिन के लिए सामग्री सिद्ध करके रखी और ठाकुर जी एक ही बार में आरोप गए उसके कारण ठाकुर जी नाराज हो गए वो एक एक तरह का भक्ति मार्गी अपराध है तब शास्त्र ये नहीं कहेगा या तब महापुरुष ये नहीं कहेंगे कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराओ क्योंकि ये शास्त्रीय अपराध नहीं है भावनात्मक अपराध है शास्त्र को कोई समस्या नहीं है सात दिन की सामग्री एक एक दिन अलग अलग भोग धरो एक साथ बनाकर तो ये कोई अपराध होने वाली बात नहीं है पर जहां पर देवमूर्ति के साथ ऐसी अपवित्रता हो जिसे शास्त्रीय कहता है कि ये अशुद्धि है तब तो फिर उसका शुद्धि का प्रकार भी हमें शास्त्र से ही जानना होगा। अब समय के साथ इतना अंतर है कि होम और दान का क्रम पुष्टि मार्गी ऐसी तो विधि विधानों में नहीं होता है केवल पंचामृत हो रही है पंचामृत से शुद्धि होती है ये भी शास्त्र का ही प्रकार है दुनिया में कभी कोई भी आदमी को देखा है कि दही और शहद घी और इससे स्नान करता हो ऐसा तो होलोक में स्वयं शाहे स्नान करते हैं पुराने समय में मिट्टी मिट्टी हरीठा से स्नान करते थे तो ये शास्त्रीय प्रकार है इतना हमने लिया है ओम दान श्री गोपीनाथ जी के काल में होगा आपको कोई पता नहीं अब जो भगवान मूर्ति है उनके बारे में और विशेष समझाते हैं गुरुदत्ताम स्वयं लब्धाम भक्तरपी सुपूचिताम व्यंगांगीमअप सेवे तदि भावो न बाध्यते ऐसी भगवत मूर्ति की सेवा की जा सकती है जो गुरु कृपा करके हमको पधरा दे एक ये प्रकार यानी गुरु से प्राप्त जो भगवत मूर्ति है उनकी सेवा की जा सकती है दूसरा स्वयं लव यानी हमें कहते स्वरूप तो प्राप्त हो जाए जो मैंने अभी क्षेत्री के प्रसंग में मैंने कहा अब परंपरा यह है कि स्वयं प्राप्त हो जाने वाली जो मूर्ति है उस मूर्ति को हम स्वयं सीधी भगवत की सेवा का क्रम आरंभ करें या न करें उस विषय में मतभेद है की भी जा सकती गुरु की आज्ञा से भी प्रतिष्ठा विधि के द्वारा भी उसका आरंभ किया जा सकता है दोनों ही प्रकार परंपरा से प्रचलित हैं स्वयं प्राप्त मूर्ति का स्वयं भगवत भजन संप्रदाय की रीति के अनुसार करते रहना ऐसा भी एक लंबी परंपरा है और जो प्राप्त हुई है उनको गुरु से विधिवत पुष्ट करवाकर उनकी सेवा आरंभ करना ऐसा भी परंपरा दूसरा भक्त ही सुपूजित जिन भगवत मूर्ति की पूजा किसी भक्त ने की है ऐसी जो प्रायः परंपरागत जो सेवा का क्रम है उसमें ही देखा जाता है कि माता पिता जिनकी सेवा करते हो वो उनकी संतति उन्हीं भगवत स्वरूप का सेवा करते हैं कभी किसी वैष्णव के बाद कोई ठाकुर जी की सेवा करने वाला न हो तो वो अपने परिचित वैष्णव के माथे अपने ठाकुर जी पदराते हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये दोनों तरह के प्रकार है मतलब ये तीनों तरह से प्राप्त भगवत स्वरूप की सेवा की जा सकती है अब शास्त्र में ये एक दोष माना गया है कि जो मूर्ति होती है वो अगर खंडित हो जाए तो खंडित मूर्ति को विसर्जित करना चाहिए और अखंड नवीन मूर्ति में प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी सेवा पूजा की जानी चाहिए खंडित हो जाने पर उसकी पूजा करना शास्त्र में अपराध माना गया है पर उष्टिमार्ग में इस शास्त्र आज्ञा का अनुसरण नहीं किया जाता है एक हद तक इसलिए श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि अगर मूर्ति खंडित हो तो खंडित मूर्ति की भी सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है आनंद से की जा सकती है और अगर खंडित मूर्ति के दर्शन और सेवा से हमारे भाव में कुछ तकलीफ होती हो उनके दर्शन करने पर कष्ट होता हो या ऐसी कोई भावनात्मक समस्या होती हो तब पीछे खंडित मूर्तक मूर्ति का विजन न करके नवीन मूर्ति पधरानी चाहिए इसमें दोनों तरह की परंपरा देखी जाती है जैसे जो चित्रमूर्ति की सेवा करते हैं एक तो वो अनाड़ी होने के कारण उनको चित्रमूर्ति बदलाई गई होगी वो अनाड़ी पना चित्रमूर्ति की सेवा में और ज्यादा विस्फोटक हो जाता है तो जो ठाकुर जी को अंग वस्त्र कराते हों या कभी रंग से खिलाते हों ऐसे लंबे समय पर ऐसे हो जाते हैं वो स्वरूप की उनके दर्शन भी न हो रंग फैल जाता है ऐसा सब कई वैष्णव कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये कौन से स्वरूप में यही हमें नहीं पता चल रहा है। बस ठाकुर जी इस तरह से परंपरा विराज रहे हैं इतना ही हमें ज्ञान है तो वो कहते हैं कि हम नए पधरा सकते हैं कि नहीं उसमें ये रहा है कि हम कि नवीन स्वरूप जिनके सुंदर दर्शन होते हों, ऐसे चित्र जी को आगे पधरा कर और जो विराजते परम्परा से उनको तो उसके पीछे बधराया जा सकता है वो दोनों एक ही स्थान पर एक साथ गिरा जाए और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाए तब ये भी क्रम है कि वो गुरु के घर पधार या शिवनाथ जी में उनको बधराया जाए इस तरह से भी हो सकता है जो भी जिसकी समझ हो जो जिसको स्वीकार हो ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है तो गुरुदत्ताम गुरु के द्वारा दी गई स्वयं लव स्वयं को कहीं से प्राप्त की गई भक्त ही रि सुखु जिताम परंपरा से भक्तजन वैष्णवजन जिनकी सेवा करते आते हैं ऐसे किसी भी भगवत स्वरूप की सेवा की जा सकती है और अगर मूर्ति व्यंग हो जाए यानी खंडित हो जाए तब भी अगर सेवा करता का भाव बाधित न होता हो तो खंडित मूर्ति की भी सेवा की जा सकती है। हैं, कि ये तो स्वरूप की स्थिति इनका प्रश्न यह है कि अगर नए भगवत स्वरूप की सेवा हमने आरंभ की हो तो जो खंडित स्वरूप है उनका स्नान श्रृंगार आदि करना चाहिए कि नहीं तो हर व्यक्ति वृत्ति का क्या स्थिति है वो उसके ऊपर ही सर निर्गत साथ में ही अगर विराज रहे हो तो तो साथ में ही हो जा रहा हो पुराने स्वरूप में वो पीछे विराज आगे नवीन स्वरूप विराज तब तो एक साथ ही विराजते हैं वो दोनों एक ही रूप हो गए हैं ऐसा मानना चाहिए अगर अलग अलग विराज रहे हो ऐसी स्थिति हो तब जैसी हमारी शक्ति सामर्थ्य जैसी हमारी भावना तो उनको हमें वो दर्शन नहीं दे रहे हैं ये हमारी भावना और हमारी दृष्टि का दोष है ऐसा समझना चाहिए ठाकुर जी को साक्षात नहीं उनमें आकार में अंतर हो जाने से ठाकुर जी कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी उनकी देव मर्यादा और संप्रदाय मर्यादा से उनको साक्षात मानकर उनकी सेवा का क्रम किया जा सकता है किया जाना चाहिए <coughs> टिकट कोई है और प्रश्न समय हुआ है आज का तो रखते हैं